षण जी, जी, जी महाराज जी ने अपने बंधु का त्याग कर दिया विभीषण जी ने अपने बड़े भैया राम को कहा कि राम की शरणागति में चले जाओ वो दयामान है क्षमा कर देंगे पर ने नहीं तो विभीषण जी ने कह दिया जो ना मेरे राम का वो ना मेरे काम का त्याग दिया अपने बंधु का और तीसरा भरत जी महाराज जब केकई मैया ने राम को वनवास दे दिया और जब भरत गुरु गद्दी पर बिठाना चाह रही थी उस समय भरत जी महाराज जी ने एक ही बात कही माँ तुम मेरी मित्र नहीं हो तुम मेरी माँ नहीं हो तुम मेरी शत्रु हो क्योंकि तुम मेरी नाम भक्ति में माधा जाती हो इस तरह से भरत जी महाराज जी ने अपनी माँ का त्याग कर दिया बलि महाराज जी ने अपने गुरु का त्याग कर दिया जिस समय भगवान वामन अवतार लेकर बलि के राज्य में आए और शुक्राचार्य जी ने अपने दिव्य नेत्रों से सब कुछ देख लिया था तो शुक्राचार्य जी ने कहा बली ये भगवान है इसे मत पर बली महाराज जी ने अपने गुरु की नहीं मानी तो गुरु की बात को नहीं मानना ही गुरु का त्याग हो जाता हैगा। इस तरह से राजा कटमांग को जब पता लगा कि मेरी मृत्यु में केवल ढाई घड़ी है तो उन्होंने स्वर्ग का त्याग कर दिया क्यों क्या थी? क्यों किया स्वर का त्याग क्योंकि स्वर्ग उनकी मुक्ति में बांधा हो सकता था तो इस तरह से भगवान ऋषभ जी हमें शिक्षा देते हैं कि जो लोग आपकी भक्ति में बांधा डाले आपको ना आगे जाने दे तो वह आपके शत्रु है इसलिए उनका त्याग करना ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया इस तरह से सुंदर ज्ञान का उद्देश्य भगवान ऋषभ जी ने अपने बच्चों को दिया आगे चलकर भगवान ऋषभ जी का मन राजकाज में नहीं लगता था तो भगवान ऋषभ जी ने विचार किया कि जब तक हम संसार के मतलब के हैं तो संसार हमें छोड़ने वाला नहीं इस तरह से श्री ऋषभ देव जी जान पागल बन गए पत्थर लेकर मुंह में घूमते थे इस तरह से अब जनता श्री ऋषभ जी से दूर हो गई क्यों दूर हो गई क्योंकि ऋषभ जी ने ही जनता को अपनी तरफ से दूर किया क्योंकि जान पागल बन गए इस तरह से श्री ऋषभ जी के पास एक दिन अष्ट सिद्धियां तो ऋषभ देव जी ने उन सिद्धियों का त्याग कर दिया राजा परीक्षित ने कहा हे hey सुखदेव गोस्वामी लोग इन सिद्धियों के सिद्धियों के पीछे पागल हुए घूमते हैं तो ऋषभ जी भगवान ने इन सिद्धियों को क्यों त्याग दिया तो श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं hey परीक्षित पहले तो ये मीठी मीठी बातों में सिद्धियां अपने और फंसाती है क्या कहती है मानव को के हमें अपना लो लोगों का भला करो कल्याण करो फिर आगे होता क्या है जब ये जीव इन सिद्धियों को अपना लेता है फिर उसे घमंड हो जाता है वो कहते ना कि मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी स्वामी स्वामी भजने लगे लगन राम से छूटी तो मान बड़ाई जब आ जाएगी हम स्वामी बन जाएंगे तो स्वामी तो केवल राम है और तो कोई राम जी के अन्यथा कोई स्वामी हो नहीं सकता तो इस प्रकार से श्री ऋषभ देव जी ने भी इन सिद्धियों को ठुकरा दिया अभी सिद्धियाँ होती क्या भक्तों ये ध्यान देकर सुने तो सबसे पहली सिद्धि होती है अड़िमा अड़िमा का अर्थ होता है छोटा हो जाना दूसरी सिद्धि होती है महिमा इसका अर्थ होता है बड़े हो जाना तीसरी सिद्धि होती है गरिमा यानी कि भारी हो जाना और चौथी होती है लघिमा, यानि कि हल्का हो जाना पांचवी सिद्धि होती है प्राप्ति यानी कि सभी वस्तुओं को प्राप्त कर लेना और छठी होती है प्रका मय यानी के जो भी इच्छा हो उसे प्राप्त कर लेना सातवीं सिद्धि होती है अशित्व किसी भी मृत्यु को जीवित कर देना और आठवीं होती है वशी तत्व यानी कि सभीों को वश में कर लेना इन सिद्धियों को श्री ऋषभदेव जी ने त्याग कर दिया इसी तरह से वक्त होता यह था कि श्री ऋषभदेव जी जो थे उस समय लोग ऋषभ देव जी पर मलमूत्र कर देते थे थूकते थे पर ऋषभ जी उनकी परवाह नहीं करते थे और आगे चलकर श्री ऋषभ देव जी जहा मल करते थे और अपने मल को अपने अंक पर लगा देते थे हे परीक्षक ऋषभ जी के मल की सुगंध आठ चालीस कोस तक आती थी चालीस कोस तो भक्तो सात कोस जो तो है वो 21 किलोमीटर होता हैगा तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि 40 कोस तक ऋषभ जी के जो विष्ट उसकी सुगंध आती थी दुर्गंध नहीं आती थी अब आप विचार करोगे कि ऋषभ जी के मलमूत्र की दुर्गंध क्यों नहीं आती थी तो कहने करती है भक्तों की ऋषभ जी स्वयं भगवान है तो भगवान का शरीर होता है सच्चिद तो भगवान का मल भगवान भगवान का थूक भगवान तो भगवान की एक चीज भगवान ही होती है कि इस तरह से श्री ऋषभदेव जी के मल की 40 कोष तक सुगंध आती थी आगे चलकर श्री ऋषभदेव जी महाराज जी वन में गए उस समय जंगल में आग लग गई और आग लगने के कारण श्री ऋषभदेव जी उसी वन से अंतर्ध्यान हो गए अब हुआ ये कि राजा हरियत इन्होंने जब ऋषभदेव जी को देखा तो ऋषभ जी की नकल करी और जैन धर्म को लेकर आए, एक नागा परंपरा लेकर आए। शिला प्रभा जी महाराज जी कहते हैं कि नागा परंपरा हम में नहीं है ये सब लोग जो है श्री ऋषभ जी की नकल करते हैं ऋषभ जी नागा बाबा क्यों बने ऋषभ जी ने अपने आप से लोगों को दूर करने के लिए अपने वस्त्र उतारे थे ऐसे कुछ कुछ आचार्य टीका करते हैं कि जब श्री ऋषभ जी पागल बन गए थे उस समय एक स्त्री ने उन्हें पागल बाबा समझकर भोजन करवा दिया और उनकी कामना पूर्ण हो गई अब तो महाराज स्त्रियों की लाइन लग गई ऋषभ जी के पास भोजन कराने के लिए इसलिए ऋषभ जी ने वस्त्र उतारा क्यों क्योंकि अब लोग मुझसे दूर हो जाए पर यहाँ पर इस राजा ने क्या, क्या किया कि जैन धर्म को ले आया और नागा परम्परा लेकर आ तो हमारा नागा परम्परा से लेना देना कुछ भी नहीं है और मैं एक बात आपको और बताता चलूँ क्योंकि लोगों के मन में संशय होगा कि सुखदेव जी भी तो नागा बाबा थे हाँ सुखदेव जी नागा बाबा थे जब तक सुखदेव स्वामी जी ने श्रीमद् भागवत को अध्ययन नहीं किया था तो जब श्री सुखदेव स्वामी जी ने श्रीमद् भागवत को अध्ययन कर लिया उस समय श्री सुखदेव गोस्वामी जी लंगोट मान कर रखते थे वैसे तो उनके अंग पर कोई वस्त्र नहीं होता था यहाँ तक सुखदेव गोस्वामी जी की ना तो ना तो जनोई थी और ना तो शिका थी तो वो कहीं पर भी किठान से बंदे हुए नहीं थे अब जैसे शिका होती, होती है उसमें भी किठान होती है यज्ञो पवित्र होता है उसमें भी किठान होता है अब लंगोट पे भी किठान होती है पर हुआ क्या इन्होंने लंग, लंगोट लंगोट कब धारण करी जब है?